मुक्ति और उसके उपाय जीवन मुक्त अवस्था यश प्रभृति यस्म हेतुन बिना पुनः भोगा न रोचंते जीवन मुक्तस उच्य से योग वाशिष्ठ वैराग्य प्रकरण जिसे यश पुण्य ऐश्वरिया भोग बिना रोगादि किसी कारण के रुचिकर नहीं होते वही जीवन मुक्त है यस्मा द्विज तेलोको लोकान्नो द्विजते, लोकान द्विजते चय हर्षामर्सतोन्मुक्त सजीवन मुक्त उच्यते योगवासिष्ठ उपसम प्रकरण जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते और जो दूसरे लोगों से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष और क्रोध से मुक्त है वही जीवन मुक्त है क्लायति मुक्त कथ्यते योगिष्ट उपस प्रकरण आपत्ति के समय अथवा अन्य समय सुख दुख में जो शिष्ट अथवा मुलान नहीं होता वही मुक्त कहलाता है एकाकी रमते नित्यम स्वभाव गुणवर्जितः वर्जित ब्रह्म ज्ञान रसास्वादे जीवन मुक्त सउते जीवन मुक्ति गीता जो स्वभाव से ही गुणवर्जित है एवं ब्रह्मज्ञान के रसास्वादन के लिए सदा एकाकी जीवन यापन करता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं संशक्तिवर्जित स्वतेज था युक्त योग वाशिष्ठ उपस प्रकरण प्रौढ़द्या की दृष्टि प्राप्त स्वयंभू विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या से उत्पन्न तथा सर्वत्र सर्वक्ति अथवा संसर्गहीन जो स्वयं के तेज के द्वारा प्रतिष्ठित रहता है वही मुक्त है को बंधह कस्य मोक्ष पश्ये सदा सह एक करो नित्र शिव संहिता कौन बद्ध है अथवा मोक्ष भी किसका है यह विचार किए बिना जो सदा एक नित्य सत्ता को देखता है वह निश्चय ही मुक्त है चिन्मयं व्यापित सर्व आकाशम जगदीश्वरम संस्थित सर्वभूता जीवन मुक्त स जीवन मुक्ति गीता जो चैतन्य स्वरूप जगदीश्वर समस्त आकाश में व्याप्त है तथा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित है उसे जो जानता है वह जीवन मुक्त है ऊर्धम ध्यान न पशेत विज्ञानमन उच्चते शून्य लय चविल जीवन मुक्त स उच्यते जीवन मुक्ति गीता जो ध्यान द्वारा ऊर्ध दर्शन करता है अर्थात ऊर्ध स्थित परमात्मा का चिंतन करता है उसका मन विज्ञान कहलाता है और जिसका वह मन शून्यवल लय और विलय प्राप्त करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है चिदात्मन इमात्थम दृश्य स्फुंती है सत्याशाष नामुदेती कुतूहल योग वाशिष्ठ उपशम प्रकरण संसार के आश्चर्यों को देखकर कर जीवन मुक्त में कुतूहल नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि ये सारी शक्तियाँ चिरात्मा में ही प्रकाशित हो रही है ऋणाम ज्ञानिकनिष्ठान आत्मज्ञान विचारिणाम सा मुक्त दो देती विदेहान्मुक्त या योग वाशिष्ठ प्रकरण आत्मज्ञान में विचारशील ज्ञान मात्र में प्रतिष्ठित मनुष्यों में जो जीवन मुक्ति उदित होती है वह विदेह मुक्ति ही है